मंत्रपाठ सहनावत सहनौ भक्तो सह वीर करवा वह तेजस्विनावीतमस् पिछले पाठ में कोई शंका तो नहीं है नहीं नहीं नहीं, नहीं। चलिए इकतालीसवा चल रहा था हाँ जी इसमें बताया गया था कि जो है जब चित्त जो है स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो चित्र की जब प्रशांत वाहिता हो जाती है जब चित्र का नियंत्रण हो जाता है चित का जब वशीकार हो जाता है अथा योगी का चित्त जब साधक का जो चित्त है जब उसके अपने वश में आ जाता है तो स्थिति को प्राप्त हुए जो चित्त है उसका क्या स्वरूप है भाई उसका स्वरूप क्या हो जाता है जब वह एकाग्र हो जाता है मन तो उस मन का क्या स्वरूप हो जाता है और उस मन में क्या विषय होता है किस विषय वाला वह मन होता है मैंने चित्त का क्या चित्त का तो, सॉरी मैने वो जो है वो जो चित्त है जिसने स्थिति को प्राप्त कर लिया उस चित्त का उस चित्त के अंदर जो समाधि लगती है क्यूँकी जब एकाग्र हो गया ना जी मन फिर समाधि लगी तो उस चित्त के अंदर जो समापत्ति होती है उस चित्त के अंदर जो समाधि लगती है वह उस समाधि का क्या रूप होता है उस समापत्ति का क्या स्वरूप होता है और वह किस विषय वाली समापत्ति होती है इस विषय में कहा गया है इस विषय में कहा जाता है तो इस पर हमने आपको बताया था कि क्षीर्ण वृत्ते मणेर ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्य शु तस्थ तरज समापत्ति है बोल रहे हैं। एक तो बताया उसका रूप क्या होता है तो बताया की तरंजनता तत्सव जनता जो है सभापति का स्वरूप है की तत्सवजनता माने तीन चीज है तीन पदार्थ है तीन चीज है एक है ग्रहिता दूसरा है ग्रहण और तीसरा है ग्राही तो ग्रहिता माने ग्रहण करने वाला जो आत्मा हुआ पुरुष हुआ और ग्रहण जो इंद्रिय हुआ जिसके द्वारा ज्ञान करते हैं ग्रहण करते हैं और जो ग्राह्य है इंद्रियों के माध्यम से जिस चीज को ग्रहण करते हैं शब्द स्पर्श रूप गंध इत्यादि जो संसार का जो पदार्थ है वो हो गया ग्राह्य तो ग्रहिता ग्रहण और ग्राहियों में ग्राहियों में जो स्थित चित्त है लगा हुआ जो चित्त है संलग्न जो चित्त है उस चित्त की जो पदन जनता है उस चित्त की जो उस रूपता है उस रूपत रूपता है उस रूप का होना जो है तदारा तदाकारापत्ति जो है उस चित्त का उस रूप में प्राप्त जो हो जाना है तदाकारापत्ति जो है वह तदारा का तदारक का, तदारक मतलब तदाकारापत्ति जो है वह अभिजात इव मणि क्षीण वृत्ते है मैंने अभी अभी उत्पन्न हुआ जो मणि है उस मणि के समान शुद्ध जो चित्त है जिस चित्त के अंदर से वृत्तियां क्षीण हो गई है ऐसे चित्त की वह समापत्ति है इस, उस चित्त की समापत्ति होती है तदरूपता जो है समापत्ति है तो उसमें से ये तो कल भी मैं बता दिया था उसी उसी में एक एक की व्याख्या कर रहे हैं पहले क्षीण वृत्ते इस पर महर्षि वेद व्यास ने क्षीण वृत्ते की व्याख्या की है क्षीण वृत्ते रीति क्षीण वृत्सको लेकर क्षीण वृत्य का क्या अर्थ तो है तो बोलते प्रत्यस्त मित प्रत्यक्षीण वृत्ति का क्या अर्थ है तो बोलते प्रत्यक्ष मित तो यहां पर वृत्ति का अर्थ है प्रत्यय वृत्ति का क्या अर्थ है जी प्रत्यय इसलिए वृत्तीय का अर्थ क्या है प्रत्यय से मैने इसका मतलब हुआ कि वृत्ति दो तरीके का हो गया जो पीछे भी हमने बताया था एक तो जानात्मक वृत्ति हुई जानात्मक व्यापार वृत्ति माने व्यापार हाँ जी और वो जो व्यापार है दो तरीके का एक है प्रत्यत्मक मन ज्ञानात्मक और दूसरा है क्रियात्मक तो योगस् चित्त ja वृत्ति निरोधन में जो चित्त के वृत्ति का जो निरोध करने की जो बात कही गई है वह जानात्मक जो व्यापार चित्त के अंदर जो जानात्मक व्यापार है इसको निरोध करने की बात कही गई है उसके क्रियात्मक उसका जो क्रिया है उसको निरोध करने की बात नहीं कही जा रही है वो तो क्रिया करेगा ही क्रिया के चित्त के क्रियात्मक व्यापार को नहीं रोका जा सकता है हाँ चित्त के क्रियात्मक व्यापार को कभी नहीं रोका जा सकता और चित्त के क्रियात्मक व्यापार को रोकने की बात हो तो क्रिया करेगा ही उसका स्वभाव है काम करना उसका स्वभाव है गति परंतु यह है कि यहाँ पर जो जानात्मक व्यापार है अर्थात मन के अंदर भिन्न भिन्न भिन वस्तु का जो प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति जो भिन्न भिन्न है ये जो वृत्तियां हैं जानात्मक ये भिन्न भिन्न का जो ज्ञान है उसको हटा करके हटाने की बात कही जा रही है किसी एक में लगाने की बात कही जा रही है उसका नाम योग है तो यहाँ पर जो है प्रत्यक्ष मने वृत्ति मान जानात्मक जो वृत्ति है तो प्रत्यक्ष मित मे प्रत्यस्त मित ज्ञान है जिसका जिस का जो जिस चित्र की जो वृत्ति है जिस चित्त का जो प्रत्यय है वह प्रत्यय प्रत्यस्त हो गया है मैंने अस्त हो चुका है अस्त हो गया है अस्त सा हो गया है मैंने अस्त प्राय अस्त हो गया मैंने अधिक से अधिक जिस चित्त की जो वृत्तिया अस्त हो गई है समाप्त हो गई है समझ गया जी अर्थ एकाग्रता आ गई है यहाँ पर मित शब्द है तो मित शब्द का जो वैसे शब्दाश जो है मित मन हुआ मापा हुआ ये प्रत्यक्ष के साथ मित्र का समास है तो प्रत्यक्ष मित जो समस्त पद है तो अर्थ हो गया कि प्रत्यस्त मित यहाँ पर मित मापा हुआ किसी चीज को जो मापते हुए हैं तो जैसे कहते हैं ना चावल है आपके पास तो चावल आपके पास है तो जब आप एक किलो के बाट से चावल को मापते हैं तो क्या कहते हैं कि यह चावल एक किलो मात्र है एक किलो बने मापा हुआ ये चावल है तो एक किलो मात्र तो वहां पर जैसे जिस चीज को हम मापते हैं और वो जो मपा हुआ रहता है वह वस्तु तो कहेंगे ना कि ये इतने मात्र है आ, ऐसा लोग व्यवहार में होता है कि नहीं जी भाई ये एक किलो क्यों है एक किलो ही क्यों है मात्र एक किलो ही क्यों है एक किलो मात्र क्यों है मात्र एक किलो क्यों है तो कहेंगे कि एक किलो के बाट से मापा हुआ है है ना तो वह अभिप्राय निकला मात्र तो इसलिए यहां पर प्रत्यस्त मित का मतलब हुआ अस्त मात्र क्षीण मात्र प्रत्यस्त माने क्षीण अस्त जैसे सूर्यास्त होता है ना जी अस्त हो गया तो ऐसे ही प्रत्य मात्र ज्ञान है जिसका जिसका ज्ञान क्षीण मात्र है क्षुण है क्योंकि तो इसलिए क्षीण है क्योंकि तो उसने उस साधक ने अपने मन में अपने मन को जो है नाशिका इत्यादि में जो है एकाग्र करने का कोशिश किया है अभ्यास किया है तो अभ्यास किया हुआ है इसीलिए प्रत्यक्ष मात्र क्षीण मात्र जान है माने जान है उसका जान का मतलब यहां पर जान से मतलब है कि ध्येय जो विषय है ध्येय से भिन्न जो ज्ञान है उससे हीन उससे रहित अर्थात ध्यय है जो चित्त का ध्येय है कि भाई मुझे इस पर अपने मन को टिकाना है इस पृथ्वी इत्यादि जो पदार्थ है वस्तु है उस पर टिकाना है तो उससे भिन्न ज्ञान से मन भिन्न ज्ञान से रहित ये तो यहाँ पर प्रत्यक्ष मात्र का अर्थ मन ध्येयात अन्य प्रत्यय ही नित्त मन ध्येय से भिन्न ज्ञान से रहित चित्त का ध्येय से जो ध्येय है जो हमारा जो ध्येय है विषय है चित्त का उससे भिन्न जो ज्ञान है उससे रहित तो, उससे हीन उससे रहित तो जो चित्त है उसमें जो चित्त नहीं आता किसी एक पर्टिकुलर में तो यहां पर उसी बात को करके प्रत्यक्ष मिता प्रत्यक्ष मने अधिकतर प्रायः भाव ये निकला कि अधिकतर मित माने भाव निकला प्राय सीधे प्राय अर्थ नहीं है इसका अर्थ मापा हुआ तो जो मैंने बताया कि मापा मापाने मात्र जो मापा हुआ जो है तो प्रत्यस्त मित ज्ञान है जिसका अस्त, अस्त हुआ मात्र अस्त हुआ मात्र क्षीण मात्र ज्ञान है जिसका अर्थ तो प्राय क्षीण है अस्त है ज्ञान जिस चित्त का ऐसे चित्त की समापत्ति होती है ऐसे चित्त की समापत्ति होती है अभी पूरा पूरा इसका क्षीण नहीं हुआ है वृत्तिया पूरा पूरा क्षीण वृत्तिया नहीं हुई है वृत्तिया है उसके अंदर तभी तो वह उसमें सम्प्रजात समाधि संप्रजात समाधि में वृत्तिया जो है पूरी पूरी समाप्त नहीं होती है ना जी एकाग्रता होती है वहाँ तो असंप्रजात समाधि में वृत्तिया दूर हो जाती है असंप्रजात समाधि में वृत्तिया दूर हो जाती है परंतु इसमें वृत्तियां तो रहती है इसलिए प्रत्यक्ष अधिकांश माने प्रत्यक्ष हो गया है प्रत्यस्त हो गया है अस हो गया है, है ज्ञान जिस चित्त का प्राय उसको प्रत्यक्षित तो प्रत्यक्ष कहेंगे समझिए हाँ जी तो प्रत्य मित प्रत्य वाला जो चित्र है उस चित्त की समापत्ति होती है तद्रूपता समापत्ति होती है अब आगे जो है अभिजात इव मणे इसके संबंध में कर बोलते हैं, इवा मने है अभिजात इव मणेह इति दृष्टान्तो दृष्टान्तोपादान बोलते है अभिजात इव मणि ये जो यहाँ पर पद रखा गया है महर्षि पतंजलि ने रखा है ये ये जो है इससे दृष्टांत का ग्रहण किया गया है इससे दृष्टांत का उपादान होता है उपादान मान ग्रहणम भवती दृष्टांत का ग्रहण होता है इस अभिजात मणि मान अभिजात मणि इसके द्वारा इससे या अभिजात इव मणि ये जो है दृष्टांत का उपादान है दृष्टान्त का ग्रहण है क्या दृष्टान्त मैंने अभिजात मैंने उत्पन्न हुए जो अभी अभी उत्पन्न हुआ जो मनी है अर्थात स्वच्छ जो मनी है निर्मल जो मणि है इसके मैने ये जो है दृष्टांत का कथन है दृष्टांत का उपादान है ग्रहण है इसके माध्यम से क्या दृष्टांत है बोलते हैं यथा स्फटिक उपाश्रय भेदात तत्ो तत पर रक्त उपाश्रय रूपाकरेण निर्भाषते तथा ग्राह्या पर परक्तम चित्तम ग्राह्य समापन्नम ग्राह्य स्वरूप निर्भाषते यहाँ पर कैसे ये दृष्टांत का उपदान कैसे है कि सूत्र में है जो जिजात से मणि जो ग्रहण किया है ये दृष्टांत का ग्रहण है तो बोल रहे हैं कि जैसा स्फटिक अभी जाता से मने मने स्फटिक जो मणि अभी उत्पन्न उत्पन्न हुआ जो मणि है, है।, है।, तो है, है स्फटिक मणि होता है एकदम शुद्ध जो स्फटिक मनी है स्फटिक मणि वो सफेद होता है या बिल्कुल कलरलेस होता है जी नहीं सफेद कलरलेस होता है वही सफेद ही हो गया ना जी अच्छा क्योंकि उसको यहाँ पर सफेद को तो व्हाइट कह देंगे उसको कलरलेस कह देंगे इस करके उसमें कोई रंग नहीं है उसमें इसीलिए कहना चाहता था कोई <क्षाल> ना कोई तो रंग होता ही है कोई ना कोई तो रंग होता ही है नहीं जिस रंग ना बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल है जी तो, क्लियर जो क्रिस्टल आप जो कहते हैं वह भी तो कोई ना कोई कुछ न कुछ तो रंग हो गया ना जी हाँ उसको स्टोटक भी कहते हैं इसीलिए मैं पूछना चाहता उसको श्वेत तो नहीं कहना चाहिए फिर व्हाइट दूध जैसा तो नहीं है वो फिर दूध जैसा नहीं मतलब एकदम शुद्ध जो है शुद्ध मैं वही कहना चाहता हूँ शुद्ध जो है क्योंकि हाँ तो देखिए इसमें ये है ये जो सात रंग है हाँ सात जो रंग है ये किसका है सूर्य का है नी हाँ जी सूर्य में है ना सात रंग हाँ जी। तो सूर्य के किरण के माध्यम से जब कोई वस्तु पर पड़ेगा तो वो अपना रंग का प्रभाव देगा की नहीं देगा हाँ जी तो कोई न कोई रंग होना चाहिए ना सातों में से नहीं मैं समझ गया उस रूप में क्योंकि जो सात रंग में सफेद भी नहीं गिना जाता इसीलिए कहना चाहता था कि कि वो तो कि साथ में तो में गिनते नहीं है सफेद को उसमें तो मिला के सफेद गिनते हैं अलग से अलग से तो सात दूसरे रंग हो जाएंगे जी तो सात रंग में से क्या करते है सात रंग क्या क्या करते हैं तो गिनते है उसमें नहीं उसमें सफेद नहीं आता जी उसमें कह लीजिए वायलेट को कहेंगे जो जामनी सा रंग होगा फिर इंडिगो जिस तरह नील का रंग होगा फिर नील फिर हरा फिर पीला फिर ऑरेंज और लीजिए और उसके बाद फिर लाल इकट्ठा घुमाओ इससे एक लीजिए लीजिए एक, एक पंखे के ऊपर एक एक गोल चीज के ऊपर ये सांतो रंग डाल दीजिए और तेजी से घुमाइए तो इकट्ठे वो सफेद लगेंगे आपको बिल्कुल हम्म ये जो है इसका विशेष चर्चा तो हम वैश्विक दर्शन में करेंगे जब दर्शन हाँ। विशेष उसी ने हाँ। पूछना चाहता कि हाँ। की कहीं, तो कहीं पर समझ आया उसमें कोई रंग नहीं है क्योंकि तो तभी तो जो उसमें रंग डालेगा वही रंग दिखेगा उसमें हाँ जी जी जी जी जी जी हाँ उसमें कोई वो उस तरीके का नहीं है उस तरीके का नहीं है उसको आप जो भी रंग उसको जो भी आप कह दीजिए उसको इस रूप में शुद्ध हाँ शुद्ध क्रिस्टल हो गया मैं समझ गया आप समझ गया श्वेत के लिए थोड़ी गलती हो रही थी मेरे मन में क्योंकि उनकी जो व्याख्या भी पड़ी राजवी जी ने सफेद कह दिया फिर मैं साथ में कहा कि जोश में रंगा है वहाँ पर सफेद अर्थ फिर वो नहीं लीजिएगा अब वैश्विक दर्शन में जब इस पर चर्चा करेंगे की वैश्विक दर्शन में तो भाई वो सफेद क्या चीज है ये क्या चीज हो क्या चीज है ठीक है अच्छा तो उस पर वो विशेष करेंगे तो यहाँ पर है की जल एकदम शुद्ध हो नहीं, मैं समझ गया ठीक है हाँ तो जैसे बोलते यथास्फटिक मणि जो स्फटिक जो है उपाश्रय भेदात उपाश्रय माने स्फिक जो मणि है उसके समीप में जो रहने वाला पदार्थ उपाश्रय कहता है कि समीपे आश्रय समीपे आश्रयति यह ती सऊपाश्रय समीप में आसित जो होता है मन स्फटिक के समीप में जो आश्रय को प्राप्त होता है अर्थात तो वह वस्तु जो उसके समीप में है समीपे आश्रय थी तो समीप में आश्रित होने वाला समीप में रहने वाला भाव ये हुआ हाँ जी तो स्फटिक मनी के समीप में जो भी रहेगा स्फटिक मनी जो है शुद्ध जो स्फटिक मनी है उसके समीप में यदि मान लीजिए गुलाब का फूल है तो वह गुलाब का फूल उपाश्रय हो गया स्फटिक मणि के समीप में यदि आपका जो है कमल का फूल है तो वह उपाश्रय कमल का फूल हो गया स्फटिक मणि के समीप में जो जो पदार्थ होगा जिस जिस रंग का पदार्थ होगा वो वो पदार्थ उपाश्रय है समझ गए लाल पदार्थ तो लाल हरा तो हरा पीला तो पीला नीला तो नीला और वह फूल ही नहीं कोई भी पदार्थ एक उदाहरण मात्र मैंने पुष्प लिया नहीं वो समझ गया जी। कोई भी पदार्थ जिन जिन रंग का हो जिस जिस रंग का हो वह कोई भी पदार्थ तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि उपाश्रय के भेद से उपाश्रय अलग अलग उपाश्रय से मन के भेद से तत्त रूपों पर रक्त उस उस रूप से माने उस उस माने उपाश्रय उस उस उपाश्रय का जो रूप है तत्त रूप मैंने उन उपाश्रय का उस उपाश्रय का जो जो रूप है तत उसका जो रूप है तत्त्व तत रूप मैंने उन, उन उपाश्रय के रूप जो है उन, उन के रूप तत्त्व तत रूप या उन, उन यहां पर नारे समास भी कर सकते हैं माने उपाश्रय रूप या उपाश्रय का जो रूप का फसी कर दीजिए उन उन उपास जो वस्तु है उनके जो रूप है उन रूप से उपरक्त उन उन रूप के से जो उपरक्त उपरंजित युक्त ये सब बात करेंगे तो उन उन रूप के उन उन रूप से जो उपरंजित है रंजित है युक्त है रंगा हुआ है ऐसा समझ लीजिए उपरक्त रक्त, रक्त मैंने रंगा हुआ उप मैंने समीप में रंगा हुआ समीप तो उन उन रूप से जो उपरक्त है रंगा हुआ है या उप यहां पर स्वार्थ में भी कर दीजिए कि बस वह कोई विशेष अर्थ को नहीं कहता है उसी को या माने उसी रंगे हुए को कह रहा है तो उन उन रूप से रंगा हुआ उन उन रूप से उपरक्त उन उन रूप से युक्त जो स्फटिक है उपाश्रय रूपा कारे न निर्भाषे उपाश्रय के जो रूप है उपाश्रय का जो रूप है उस उपाश्रय रूप के आकार से मैंने उपाश्रय रूप उपाश्रय का जैसा रूप है कमल फूल इत्यादि जो कुछ भी है उसका जैसा रूप है उस उस रूप उस रूप के आकार से उस रूप के आकार से जैसा उसका आकार है रूप मैंने आकार उस उपाश्रय का जैसा आकार है उसी आकार से निर्भासते भासित होता है प्रतीत होता है मैंने कौन स्फटिक मणि बोल रहे हैं, कहने का अभिप्राय यह हुआ कि स्फटिक मणि के सामने आप जो जो पदार्थ ले जाएंगे उन उन पदार्थ से वह युक्त हो कर के वैसा ही रंग वाला दिखने लग जाता है उसी तरह लाल ले जाएंगे तो स्फटिक लाल दिखने लग जाएगा पीला वाला पदार्थ ले जाएंगे तो पीला दिखने लग जाएगा नीला ले जाएंगे तो नीला दिखने लग जाएगा मैंने जैसा जैसा ले जाएंगे वैसा वैसा वह भाषित होने लग जाएगा परंतु वास्तव में वैसा है नहीं वह वह तो शुद्ध है परंतु वैसा वह दिखने लग जाता है यही कर रहे हैं कि यथास्फटिक उपाश्रय भेदात तत्त रूपों को रखता है जैसा स्फटिक जो है उपाश्रय के भेद से उस उस रूप से उपरक्त हुआ उस उस रूप से युक्त होकर उपाश्रय रूप के आकार से भाषित होता है उप उपाश्रय के आकार जैसा उपाश्रय रूप की तरह हुआ भाषित होता है तथा वैसे ही तथा मने वैसे ही वैसे ग्राह्य मनोप्रक्तम चित्तम चित्त को यहाँ पर स्फटिक मणि कह दिया है हाँ जी। चित को क्या कह दिया जी स्फिक मणि जी। स्टिक मणि हो गया स्फटिक मणि और उस स्फटिक मणि रूपी जो चित्त है अभिजात मणि जो चित्त है शुद्ध जो मणि के समान जो चित्त है वह चित्त जब उस ग्राह्य आलंबन से उपरक्त होगा ग्राह्यालम्बनम ग्राह्य तीन है ना जी ग्रहिता ग्रहण और ग्राह्य हाँ जी ग्रहिता ग्रहण और ग्राह्य तो यहां पर पहले ग्राह्य लिया स्थूल पदार्थ को लिया है तो ग्राह्य जो है शब्द स्पर्श रूप गंध या वो जो संसार का जो चीज है स्थूल जो है सूक्ष्म जो है तो स्थूल सूक्ष्म ज्यादा जो पदार्थ है तो ग्राह्य मैंने ग्राह्य ग्राह्यालंबन ग्राह्य रूप जो आश्र आलम्बन जो है सहारा जो है आधार जो है तो ग्राह्य आलंबन से उपरक्त युक्त उपरंजित जो चित्त है उससे युक्त जो चित्त है वह चित्त ग्राह्य समापन्नम ग्राह्य स्वरूपाकरेण निर्भासते, वह ग्राह्य का जो ग्राह्य समापन्नम ग्राह्य के समान समानपन्न ग्राह्य के समान बना हुआ ग्राह्य के जैसा बना हुआ उससे युक्त होकर के व कैसा बन गया जैसे जैसेमणि उससे युक्त होकर के वैसा बन गया ना जी वैसा समापन्न हो गया समापन्न का मतलब हो कहता है समापन्न मने उस तरीके का आपन मन प्राप्त होना प्राप्त सम्यक आ मैंने पूर्ण रूप से आपन्न मन प्राप्त पदरी तो प्राप्त हुआ प्राप्त हुआ, प्राप्त हुआ ऐसा समापन तो यहां पर जो है गाय के समान जैसा बना हुआ है ग्राह्य के जैसा बना हुआ ग्राह्य ग्राह्य जैसा है उसके तरह ही अच्छी तरह से प्राप्त हुआ ऐसा समापन्न ग्राह्य स्वरूप ग्राह्य का जैसा स्वरूप है उस स्वरूप के उस स्वरूप में निर्भाषित होता है उस स्वरूप में के आकार से भाषित होता है वह चित्र कहने का अभिप्राय यह है यहां पर जो है ये समाधि ये समाधि की बात कही जा रही है जब भाव ये हुआ कि चित्त माने साधक योगी जब अपने चित्त को ग्राह्य पदार्थ में लगाता है तो ग्राह्य पदार्थ का जैसा स्वरूप है वैसी स्वरूप वाला चित्त हो जाता है चित्त हो जाता है चित्त का वैसा ही स्वरूप हो जाता है माने वो को वह धारण कर लेता है और फिर जो है योगी उस चित्त के माध्यम से उस वस्तु का प्रत्यक्ष करता है समझ गया जी हां यह जैसे हमने आपको बताया था कल भी बताया था ये जैसे, जैसे दर्पण है दर्पण जो है दर्पण चित है दर्पण को चित समझ लीजिए और अपने स्वरूप का दर्शन करना है या किसी भी स्वरूप का उसमें प्रसन्न है आप यदि उस दर्पण के सामने यदि कंप्यूटर को ले गए तो वह दर्पण क्या करेगा वह दर्पण आप जब कंप्यूटर के उसके समीप ले गए हैं तो वह कंप्यूटर के जैसा वह बन गया उसके आपने कंप्यूटर की तरह उसमें वह आकार को धारण कर लिया और उसी रूप में वह भाषित हो रहा है इसलिए उसमें कंप्यूटर दिखता है तो वह ऐसे ही मनुष्य जब अपने खुद के चेहरे को देखना चाहता है दर्पण में तो सामने जब अपने दर्पण के सामने रखता है तो उसी के आकार का वह धारण कर लिया उसी के आकार में वह वह उस आकार को जब तक धारण नहीं करेगा हेलो हेलो हेलो नमस्ते आचार जी ओ कट गाइडलाइन हलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो Hello